इन्होंने पूरी दुनिया में एक ही हुनर सीखा है ये मकान को पे कब्जा करते हैं नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट लगा देते हैं जो तीस हजार मंदिर तोड़े हैं बताएं कोई मस्जिद ऐसी बना के गए हो ये कहें कि ये हमने बनाई थी 90% मंदिरों को तोड़ के के ऊपर गुम्मत बना के कहते हैं कि ये हमारा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर है कौन सा इस्लामिक कहां पैदा हुआ था हम कुछ बातों को जानना नहीं चाहते इसलिए जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है जरूरी नहीं है कि आप पूरी किताब पढ़े इस वक्त देश में किताब में क्या क्या आपके मतलब की बात लिखी है उतना ही जान जाए उतने से ही आपका काम हो जाएगा इसलिए जो लोग राष्ट्र को चला रहे हैं उनसे कहिए गीता पढ़ें और जिनको घर चलाना है वो रामायण पढ़ें अदला बदली ना करें मेरा मानना है कि अगर हमने गलत आईकॉन को गलत लोगों को सही समय पे अगर बता दिया होता उनकी हैसियत बताती होती तो आज हमारे बच्चे अकबर महान नहीं पढ़ते और महाराणा प्रताप महान पढ़ते भारत का पहला शिक्षा मंत्री 99% लोग उसके बारे में नहीं जानते और ये मैं नहीं कह रहा उसने अपनी किताब में लिख के गया हमने वो भी नहीं पढ़ी भारत के पहले शिक्षा मंत्री जब पैदा हुए मक्का में तो उनका बचपन का नाम था फिरोद बख्त मैंने पहला ऐसा शख्स देखा कि बचपन से बुढ़ापे तक चार नाम रखे उसने जब वो जवान हुए तो उन्होंने अपना नाम मुइनुद्दीन रखा जब राजनीति में आए तो अब्दुल कलाम रखा लेकिन राजनीति में एक विशेष राजनीति करनी थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए यह उनकी जाति शख्सियत की बात बता रहा हूं लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है उन्होंने अपने जीते जी एक किताब लिखी है उस किताब का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम ओरिएंटल पब्लिकेशन ने यह छापी है आप सबने वही किताब पढ़ी है लेकिन उसमें एक चीज कही गई वो नहीं पढ़ी आपने ये आदमी कितना बेईमान था अपने जीते जी इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसको अपना एजेंडा पूरा करना था इसलिए सच नहीं बोला ये मक्कार आदमी उन्नीस में वो अल्लाह मिया को प्यारे हो गए लेकिन अपनी वसीयत के अंदर ये लिख के गया ये आदमी कि मेरे मरने के 35 साल बाद मैंने 30 पन्नों पे कुछ लिखा है लेकिन मैं अपनी किताब में नहीं जोड़ सकता मेरे मरने के बाद इन 30 पन्नों को मेरी किताब में जोड़ देना ऐसा ईमानदार आदमी भारत का शिक्षा मंत्री था जो अपने रहते हुए सच नहीं बोल पाया अपने बारे में सच नहीं बोल पाया उसने भारत की शिक्षा नीति में कौन सी सच्ची बात कही होगी इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चला उनके वारिसों ने केस जीत लिया ओरिएंटल पब्लिकेशन स्वाइन ने वो केस जीता और वो तीस पन्नों के साथ वह किताब दोबारा से छाप दी मार्केट में हमारे समाज ने फिर भी नहीं पढ़ी हम तो बहुत महान मानते थे क्योंकि मौलाना आजाद ने जिना की बुराई की कहा कि जिना तुम पाकिस्तान बना रहे हो यह गलत कर रहे हो मुझे जिना से कोई शिकायत नहीं है मुझे असदुद्दीन ओवैसी से कोई शिकायत नहीं है मुझे इस देश के सेकुलर मक्कार मुसलमान से शिकायत है उसने यहां रहकर के जिना से ज्यादा खतरनाक काम किया 90 के अंदर वो किताब छपी पूरे मार्केट से किताब गायब हो गई जिन्होंने उस पर राजनीति की थी उनको पता था ये किताब अगर गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो हमारा पूरा का पूरा स, जो सेकुलरिज्म का चरित्र है वो जमीन पे गिर जाएगा लेकिन मैंने भी सही जगह जन्म लिया है उस किताब की एक कॉपी मेरे पास भी है तुमने किताब भले ही इस मार्केट से गायब कर दी हो तीन साल में मैंने उसको इतना बताया है कि लोगों को पता चल गया यह देश का पहला फ्रॉड शिक्षा मंत्री क्या था उस तीस पन्नों का जिस्ट इतना ही है कि उसने कहा यह बात मैं कह नहीं सकता बताना नहीं चाहता क्योंकि उसका एजेंडा भारत के अंदर सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश में आज जो शाहीन बाग बन रहे हैं वो उसकी वजह से बन रहे हैं तीस पन्नों में उसने कहा जिना वॉज राइट नेहरू वाज़ रॉन्ग नेहरू चाहते थे कि पाकिस्तान बने जिना नहीं चाहते थे ये बात अगर अपने सामने कह देता तो शिक्षा मंत्री नहीं बन पाता तो भारत की आने वाली जनरेशनों को जिस तरीके से आज वो एक रास्ते से उतर गई हैं जिसकी वजह से स्वामी जी से लेके हजारों लोगों को हम लोगों को रात में जग जग के सही बात बतानी पड़ रही है वो नहीं पड़ती अगर ये बात ना होती तो ये वो खतरनाक लोग थे जो भारत में रहते हुए ये कहते थे सब कुछ मिल जाएगा क्यों जा रहे हो तुम्हारी जितनी हसरतें हैं जितनी ख्वाहिशें हैं यहां रह के पूरी हो जाएंगी पाकिस्तान बड़े सोच के बना था जो यहां रह गए थे 1946 में पाकिस्तान बनने के लिए मुस्लिम लीग ने वोट मांगा चार सीटों में से मुस्लिम लीग को इस देश के मुसलमानों ने 425 सीटें दी सारे देश का मुसलमान पाकिस्तान चाहता था लेकिन कितने समझदार लोग थे पाकिस्तान बनने के बाद यहां से गए नहीं आपके बॉर्डर पे एक इस्लामिक मुल्क बनवा करके एक आर्मी लगवाने के बाद एक ईस्टर्न बॉर्डर पे आपके एक पाकिस्तान इस्लाम बनाने के बाद यहां से नहीं गए इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मेरे बड़े भाई हुआ करते थे मैं स्कूल में छोटा होता था तो एक नारा लगता था वो मैं कभी समझ नहीं पाता था कि इस नारे का मतलब क्या है क्योंकि मेरी जिंदगी सुबह से लेके शाम तक कुरान इस्लाम नमाज हरिया और शरीफ की गुजरती थी उस वक्त ये नारा बड़ी आसानी से लगता था बीच बीच में कि लड़के लिया है पाकिस्तान हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान आज सत्तर सालों के बाद इस देश को पता चल रहा है कि जो यहां है वो इसी संविधान का हिस्सा बनके इसी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक आदर्श सत्ता इस देश में स्थापित कर ली थी आज जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उनका सबसे बड़ा संकट है एक हजार या नहीं राजा दाहिर सेन के बाद अगर आपने सही इतिहास भी पढ़ा होता और स्कूलों और कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया गया होता तब भी आप उन किताबों को पढ़ लेते जो मार्केट में मौजूद हैं तो यह दिन देखना नहीं पड़ता आपको आज सत्ताएं आती तो इस देश को विश्वगुरु बनाने वाले रास्ते पर ले जाती आज जो सत्ताएं आ रही हैं पुराने कुकर्मों को वो साफ करते करते पांच साल बीत जाते हैं और भारतीय राजनीति में हर पांच साल के बाद वोट लेने जाना पड़ता है और वोट का, वोट का डेमोग्राफी का बदलाव तेजी से हो रहा है यही कारण है कि राजा दाहिर सेन की कहानी आपने इसलिए नहीं पढ़ी कि सिंध आपके जनगण मन के अंदर तो आता है लेकिन सिंध का आखिरी राजा वो हिंदू राजा जिसका नाम राजा दाहिर सेन था उसका इतिहास पढ़ा होता तो आप खड़े होकर के ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए इधर से उधर घूम रहे हैं ऐसा लगता है सारा ज्ञान इन्हीं को है इनका कॉलर पकड़ के पूछते बेशरम मक्कारों जरा ये तो बताओ तुम हमें काफिर कह रहे हो हम काफिर हैं कुरान शरीफ में 30 आयतों में 34 बार काफिर का जिक्र आया है हमें काफिर बता के तुम मार रहे हो जरा शर्म करो अपने गरेबान में झांको जरा तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है तुम बहुत बोने लोग हो छुपाने से किताबें छुपाने से इतिहास नहीं बदलेगा राजा दाहिर सेन सिंध का एकमात्र वो राजा था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम के पैगंबर थे उनके नवासों के नवासों को अपने यहां शरण दी अपने यहां छुपाया और एक मुसलमान जिसका नाम था मीर कासिम उसने राजा दाहिर सेन पे हमला किया राजा दाहिर सेन के घर में पति बीवी पत्नी मां बेटी सबको मारा राहिर ज्यादा सहीन से कोई मार दिया लेकिन राजा दाहिर सेन का डीएनए देखिए पांच हजार साल पुराना उसने अपने घर में